I'm not afraid. सातवां सूत्र चल रहा है प्रत्यक्षानुमान ग्रमाणा ने इसमें दो प्रमाणों पर चर्चा हुई है अभी तक प्रत्यक्ष और अनुमान इसमें कोई पूछना है किसी को पीछे का आज प्रारंभ कर रहे हैं आगम प्रमाण तीन थे सूत्र के अंदर प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तो आगम प्रमाण व्यास के भाष्य में देखिए जहां से प्रारंभ होता है इसका विवरण कि आपते दृष्टो अनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन न मिल गया वाक्य तेन दृष्ट आप के द्वारा देखा हुआ दृष्ट अब देखा हुआ से यहां तात्पर्य सभी इंद्रियों को ले लेंगे यहां केवल आंख से देखने का ही तात्पर्य नहीं है अर्थात प्रत्यक्ष किया हुआ यहां दृष्ट का अर्थ होगा प्रत्यक्ष किया हुआ आप के द्वारा आपत किसे कहते हैं जिसने प्राप्त कर लिया हो जिसने जान लिया हो किसी विषय के लिए और जानने के लिए वो भी प्रमाणों का ही प्रयोग करेगा तो जो हमें कुछ बता रहा है उसने दो प्रकार से पहले विषय को जान लिया है वो दो प्रकार दो प्रमाण कौन कौन से एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान अर्थात या तो उसने प्रत्यक्ष से जाना हो यह दृष्ट हो गया दूसरा शब्द है अनुमित अब इसका अर्थ आपको पता लगी रहा होगा इसका क्या अर्थ होगा अनुमान, अनुमान, अनुमान से जाना हो यानी कि दो प्रकार से जाना हो उसने दोनों में से कोई सा हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं जो हमें बता रहा है उस व्यक्ति ने पहले उस विषय को या तो प्रत्यक्ष से जान लिया हो अथवा अनुमान से जान लिया हो अब उसको तो ज्ञान हो चुका है अब क्या होगा और जाना किसको है दृष्ट अनुमित वा, अर्थ अर्थ माने कोई भी विषय वो उसने जान लिया अब वो अपनी जानकारी अपना ज्ञान दूसरे को देना चाह रहा है दूसरे को बताना चाह रहा है तो दूसरे के लिए क्या बोलते हैं पर उसी का सप्तमी में परत्र दूसरे के अंदर दूसरे में क्या करना क्या करना है उसको स्वबोध संक्रांत जो स्वबोध उसको जो अपना ज्ञान हुआ है जो उसने प्रत्यक्ष से और अनुमान से जाना है उस बोध को उस ज्ञान को संक्रांत दूसरे में पहुंचाने के लिए दूसरे में संक्रांत करने के लिए वो क्या करेगा अब वो किसी शब्द को बोलेगा शब्द न उपदेशते शब्द के द्वारा उसका उपदेश किया जा रहा है उस विषय का उस अर्थ का जिसको उसने प्रत्यक्ष से अनुमान से जाना है अब उस शब्द को किसी ने सुना क्योंकि दूसरे में अपने बोध को उसने संक्रांत किया है अपने ज्ञान को डाला है तो जिसने उसको सुना है उसने शब्द को ही तो सुना उसने वाक्य को सुना शब्द को सुना तो उस शब्द से शब्दात, उस शब्द से तदर्थ विषयावृत्ति ही उस अर्थ के विषय वाली अर्थात जो अर्थ उसने दूसरे को बताया है शब्दों के द्वारा तो शब्द जब बोले जाते हैं तो शब्द किसी न किसी अर्थ को लिए हुए होते हैं और ये जो प्रमाण है शब्द प्रमाण आगम प्रमाण आप तो उपदेश तोपदेश तभी सार्थक होता है जब सुनने वाला उस भाषा के अर्थ को जानता है अगर वो उस भाषा के अर्थ को नहीं जान रहा है जो उसके सामने बोली गई है तो यह आगम प्रमाण नहीं कहलाएगा जो भाषा बोली जा रही है जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है और मैं ऐसी भाषा बोल कि जो आपको पता ही नहीं उसके विषय में तो उन शब्दों से आप कुछ भी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तो शब्दात तदर्थ विषयावृत्ति ही उस शब्द से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ के विषय वाली जो वृत्ति श्रोता के अंदर उत्पन्न हो रही है वो श्रोता का क्या कहलाएगा आगम प्रमाण ये आगम प्रमाण किसका बना बोलने वाले का या सुनने वाले का सुनने वाले बोलने वाले का आगम प्रमाण नहीं हुआ ये ये सुनने वाले के लिए आगम प्रमाण कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर ज्ञान कहीं से आया है आगम आगम का अर्थ है आना हुँ? आया है वो उसके पास नहीं था वो ज्ञान क्योंकि प्रत्येक प्रमाण नए ज्ञान को देता है नया ज्ञान उत्पन्न होता है उससे अब यहां इससे हम अन्य प्रकार से भी ले सकते हैं कि ये तो किसी ने बोल करके बताया हमें नया ज्ञान हुआ हम पढ़कर के भी तो नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम पुस्तकें पढ़कर के वहां भी हमें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं और वहां हम नेत्र का प्रयोग कर रहे हैं जैसे जब कोई बोलेगा तो सुनेंगे तो श्रोत्रेंद्रिय का प्रयोग हो रहा है वहां और उसके बाद जो शब्द हम सुनते हैं उनका अर्थ निकालते हैं और जब स्वयं पुस्तक पढ़ रहे हैं तो नेत्रेंद्रिय का प्रयोग हो रहा है वहां श्रोत का नहीं हो रहा है अब अब वहां भी जो शब्द हम देख रहे हैं लिखे हुए उनके अर्थ को समझ रहे हैं यह भी आगम प्रमाण हो गया और किसी किसी के नेत्र ही नहीं होते दृष्टि नहीं है मान लीजिए तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं की हुई है उनकी लिपि कौन सी लिपि कहलाती है वो ब्रेल, ब्रेल लिपि अब वो कैसे जानेंगे वो उंगली से त्वचा से स्पर्श करके जानेंगे तो स्पर्श से भी उन्होंने शब्द को जाना और उसके फिर अर्थ को समझा तो उनके लिए भी आगम प्रमाण हो गया तो तीन इंद्रियां तो काम में आ गई इसमें है श्रोत्र नेत्र और स्पर्शन इंद्रिय त्वचा क्या हम शब्द को चह करके भी जान सकते हैं अभी तो कोई विधि निकली नहीं, नहीं है ऐसी या निकल आई है क्या सु करके जान सकते हैं है, कोई विधि नहीं है तो तीन विधियां तो निकल आई है तीन प्रकार से हम शब्दों के अर्थ को समझते हैं अब किसी ने कोई वाक्य बोला और हम यहां व्याख्या कर रहे हैं आगम प्रमाण की तो किसी ने कोई वाक्य बोला और हमने उसको कान से श्रोत्र से सुना तो श्रोत्र का और उस शब्द का संनिकर्ष हुआ संबंध हुआ या नहीं तो श्रोत्र इंद्रिय से जब संबंध होकर के और हमने शब्द को सुना तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है या आगम प्रमाण है इंद्रिय का जब किसी विषय के साथ संबंध जुड़ता है सन्निकर्ष होता है तो उसे कौन सा प्रमाण कहते हैं तो फिर आगम प्रमाण कहां हुआ ये हम तो आगम की व्याख्या कर रहे हैं हम क्या नहीं हो रहा किसी तो ने कोई वाक्य बोला और उससे जो हमने अर्थ समझा है वही तो ज्ञान हुआ है हमें <coughs> उस अर्थ का ज्ञान हुआ कि नहीं <coughs> तो ये जो ज्ञान हुआ है हमें तो ज्ञान बिना किसी प्रमाण के होता नहीं जो भी हमें ज्ञान हुआ है दूसरे का शब्द सुन करके वो ज्ञान प्रमाण से ही हुआ है यहां प्रश्न ये यह है कि वो प्रमाण कौन सा है यहां प्रत्यक्ष है या आगम प्रमाण है आग। आग। तो आगम प्रमाण क्या आगम प्रमाण में क्या श्रोत्र का प्रयोग होता है श्रोत्र से जब सन्नकर्ष हुआ है तो आगम प्रमाण कैसे बना वो देखो श्रोत्र से जो सुना है श्रोत्र से ध्वनि को सुना है हम ये तो कह सकते हैं श्रोत्र से सुन करके ये जो हमें ज्ञान हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति धीरे बोल रहा है जोर से बोल रहा है क्रोध में बोल रहा है प्रेम से बोल रहा है स्पष्ट नहीं बोल रहा है स्पष्ट बोल रहा है एक एक शब्द कैसे कैसे बोल रहा है ये सारी जो विशेषताएं हैं ध्वनि संबंधी वो जो हमें ज्ञान हुआ है ये तो हुआ है प्रत्यक्ष प्रमाण से लेकिन क्या श्रोत्र ने यह भी पता लगा लिया कि जो शब्द बोला गया है उसका अर्थ क्या है नहीं। नहीं। तो अर्थ के ज्ञान की बात चल रही है यहां यहां शब्द की विशेषताएं नहीं, नहीं बताई जा रही हैं शब्द की विशेषताओं का जो बोध होगा हमें वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होगा लेकिन अर्थ का जो ज्ञान होता है ये आगम प्रमाण से होता है ये अंदर जब शब्द पहुंचेगा और वहां हमारी स्मृति में उस शब्द का अर्थ पहले से होना चाहिए यदि ऐसा कोई शब्द हमारे सामने आ जाए जिसका अर्थ पहले हमें किसी ने नहीं बताया है तो हम उसके अर्थ को जान पाएंगे ऐसा शब्द किसी ने बोल दिया कि जिसका अर्थ पहले हमने कभी सुना ही नहीं हमारी स्मृति में उसका संस्कार ही नहीं है तो उसके अर्थ को हम नहीं समझ सकते इसलिए जब हम कोई शब्द सुनते हैं और उस शब्द को पहले भी हम कई बार सुन चुके हैं उसके अर्थ की स्मृति हमारे अंदर है विद्यमान और अब हम जब शब्द सुन रहे हैं तो उसके अर्थ की स्मृति हमारे अंदर से उभरेगी और उससे हम फिर उस स्मृति से उस शब्द को जोड़ेंगे और उसके अर्थ का पता हमें लगेगा तो ये जो हमें अर्थ का बोध हो रहा है अब इसे कहते हैं आगम प्रमाण अब तो भ्रांति नहीं होगी प्रत्यक्ष वाली प्रत्यक्ष तो पहले कान पर ही रहे अभी जो हमने कहा ना कान से हमने शब्द सुना तो ये इतना स्पष्ट हो गया कि कान से श्रोत्र से हमने जो शब्द सुना है उसके अर्थ का बोध कान से हुआ है क्या अर्थ का बोध श्रोत्र से हुआ है क्या क्योंकि श्रोत्र के साथ सन्निकर्ष अर्थ का हुआ है या शब्द का हुआ है शब्द। जैसे किसी ने कहा कि बाहर गाय खड़ी है यहां आकर के बताया हम तो नहीं देख रहे गाय के लिए किसी ने कहा कि बाहर गाय खड़ी है ये वाक्य यहां आकर के बोला अब हम ज्ञान वही तो करेंगे प्रमाणों से जो ज्ञान हमारे पास पहले से नहीं है तो हमें तो गाय देख नहीं रही है लेकिन हम उसकी बात को अब प्रामाणिक रूप में ले रहे हैं क्यों क्योंकि वह प्रत्यक्ष देख करके आया है और ये बात पहले बोल चुके हैं कि या तो प्रत्यक्ष देखा हो वक्ता ने अथवा अनुमान सुना नहीं अनुमान से जाना हो दो ही बातें हैं या तो प्रत्यक्ष किया हुआ हो या अनुमान से जाना हो अब यहां आकर के वो बता रहा है वो तो कानों ने क्या सुना कि बाहर गाय खड़ी है ठीक है ना कानों का श्रोत्र का संकर्ष इस वाक्य के साथ हुआ अब इस वाक्य के धर्म कौन कौन से हैं भाई तीव्र बोलना मंद बोलना स्पष्ट नहीं बोलना या स्पष्ट बोलना ये पुरुष की आवाज है कि महिला की आवाज है कैसी है? ये जो सारी अलग अलग विशेषताएं हैं ध्वनि संबंधी उनका जो हमें ज्ञान हुआ है ये तो हुआ है प्रत्यक्ष लेकिन गाय किसे कहते हैं अब गाय शब्द सुनते ही हमारे अंदर क्योंकि हम पहले सुन चुके हैं कई बार हमारी स्मृति में वो प्राणी चार पैर वाला जिसको गाय बोलते हैं उसका चित्र हमारे अंदर विद्यमान है तो गाय शब्द सुनते ही वो चित्र उभरेगा कि नहीं अब ये चित्र भरा है ये कान का काम नहीं है ये श्रोत्र का कार्य नहीं है ये अंदर हमारे चित्र में जो स्मृति बनी है वहां से ज्ञान भरा शब्द को सुन करके, तो वही देखो यहां वाक्य था कि शब्दात तदर्थ विषयावृत्ति ही उस अर्थ के विषय वाली जो वृत्ति उत्पन्न होगी उसे कहते हैं श्रोता का आगम प्रमाण सुनने वाले का आगम प्रमाण तो आगम प्रमाण से उस वाक्य के अर्थ को जान गया है वो अब उस गाय का उसको कुछ कार्य लेना है उसको चारा देना है उसको बांधना है या उसको हटाना है घर से निकालना है ये आगे के जो कार्य हैं, ये बाद में होंगे लेकिन कानों ने नहीं जाना ये किस वाक्य का ये अर्थ है तो अर्थ का जो बोध होता है इसे कहते हैं शब्द प्रमाण आगम प्रमाण ये तीन नाम चलते हैं इसके एक तो शब्द प्रमाण आगम प्रमाण अथवा आप तो आपका उपदेश आप तो यहां आगम प्रमाण शब्द से इसको बोला गया है ऐसे ही नेत्र से हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं आपका प्रश्न आंखों का था ना कि आँखों से हमने वाक्य को शब्द को देखा अब प्रत्यक्ष हो रहा है लेकिन प्रत्यक्ष किसका हो रहा है भाई वाक्य लिखा हुआ है हमारे सामने तो वाक्य में हम नेत्रों से क्या देख पाएंगे कि स्पष्ट लिखा है या धुंधला लिखा है बोल्ड अक्षर है या हल्के अक्षर है बहुत छोटे अक्षर है बड़े अक्षर है ये जो दु... लिपि की विशेषताएं हैं सारी ये तो आंखों से पता लग गई लेकिन अर्थ क्या है ये आंख से पता नहीं लगने वाला वहां फिर वही पहुंचेगा अंदर का सारी सारी प्रक्रिया वही होगी कि उन शब्दों को हमने पहले भी पढ़ा है अनेक बार या किसी से सुन लिया है उनके अर्थों को जान चुके हैं है? अब मान लो आपको किसी को संस्कृत का ज्ञान न हो और संस्कृत का वाक्य कोई लिखा हो तो हम क्या ये कहेंगे कि हमें ये वाक्य प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कहेंगे क्या ऐसा हम तो पढ़ रहे हैं तो प्रत्यक्ष तो हो गया अब कहेंगे प्रत्यक्ष हो गया तो बताओ क्या अर्थ है इसका तो क्या उत्तर देंगे हम कि हमें वाक्य का ही तो प्रत्यक्ष हुआ है अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं हुआ क्योंकि वर्थ हमने पहले कभी सुना ही नहीं उस वाक्य का अर्थ तो का जो प्रत्यक्ष अर्थ का जो हमें ज्ञान होता है उसे कहते हैं आगम प्रमाण स्पष्ट हो गया तो शब्दाद तदर्थ वृषयावृत्ति ही श्रोतु आगम वो श्रोता का आगम कहलाता है अब एक विषय यहां ये उठाते हैं कि प्रमाण कहते हैं यथार्थ ज्ञान का साधन अब किसी ने आकर के कोई झूठ बोल दिया है जो असत्य बात है उसको बता दिया या किसी पुस्तक में हमने असत्य बात पढ़ ली बहुत सी पुस्तकों में असत्य बातें लिखी हुई है तो अब क्या हम उसको आगम प्रमाण कहेंगे तो उसी पर विचार करते हैं कि यश्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता वक्ता यदि किसी अर्थ को विषय को बोल रहा है और वो उसका विषय श्रद्धा के योग्य नहीं है अर्थात सत्य से युक्त नहीं है उसने उसका स्वयं प्रत्यक्ष या अनुमान से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है ठीक है ना तो ऐसा वक्ता उसका विशेषण दिया अश्रद्धे अर्थ श्रद्धा करने के योग्य नहीं है अर्थ जिसका विषय जिसका उसे कहेंगे अश्रद्धे यार्थ तो यदि अश्रद्धे यार्थ है वक्ता और क्यों है अश्रद्धे यार्थ तो स्वयं ही खोल दिया उसको कि न दृष्टानुमितार्थ उसने दृष्ट और अनुमित अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों में से कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है जिस विषय को वो हमें बता रहा है उस विषय में उसने ना तो प्रत्यक्ष किया है न ही अनुमान से जाना है और बता रहा है तो इसलिए न दृष्टानुमितार्थ तो वो कैसा होगा अश्रद्धेयार्थ तो क्या उसका आगम प्रमाण माना जाएगा तो उत्तर दिया नहीं स आगम प्लवते वह आगम गिर जाता है वह आगम की कोटी में नहीं आएगा उसकी कही हुई बात को हम आगम प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते लेकिन अब एक समस्या सामने आती है कि बहुत से ऐसे विषय हैं कि जिनका हमने अनुमान से भी जिनको नहीं जाना प्रत्यक्ष भी नहीं किया मान लो चंद्रमा पर यहां से यात्री गए थे ये बात सत्य है या नहीं? नहीं तो हमने कैसे जाना हमें हमने कैसे जाना बताओ आप में से क्या क्या उत्तर बनेगा बात तो सत्य है ये तो निश्चित है ठीक है ना लेकिन हमें पता कैसे लगा कि चंद्रमा पर यात्री यहां से गए थे कैसे पता लगा है? या तो हमें किसी ने बताया है ठीक है ना या हमने किसी पुस्तक में पढ़ा है चलो और थोड़ा पीछे को हट गए या तो हमने किसी पुस्तक में पढ़ा या हमें किसी ने बताया अब यदि पुस्तक में पढ़ा हमने तो जिसने पुस्तक लिखी मान लो उसने भी प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं किया था और जो हमें बता रहा है उसने भी प्रत्यक्ष अनुमान नहीं किया था तो फिर और पीछे को हटेंगे हटेंगे ना ये पीछे हम कहा तक हटते जाएंगे बताओ जरा जो, वैं। जो, वैं। जो उस विषय का मूल दृष्टा है उस विषय का जो मूल प्रत्यक्ष करने वाला है या अनुमान से जानने वाला है वहां तक पहुंचेंगे और वहां से बात होती होती होती घूमती फिरती यहां तक आ गई हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है क्या हमें दिख रही है प्रत्यक्ष घूमती हुई नहीं। नहीं। और जो अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं कि देखो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और छात्र कहने लगे अध्यापक जी आपने क्या देखा है घूमते हुए आप तो हमें वो बात बताइए जो आपने प्रत्यक्ष की हो या अनुमान से जाना हो तो अध्यापक क्या कहेंगे भाई देखो इस पुस्तक में लिखा है मैं इसमें लिखी बात बता रहा हूं और मैं इसको प्रमाण के रूप में ले रहा हूं अब कैसे अब पुस्तक भी जिसने लिखी है या तो उसने ठीक है जान लिया है प्रत्यक्ष जान लिया अनुमान से जान लिया या फिर उसने भी किसी और से पढ़ करके और पुस्तक की रचना की है हुँ? लेकिन कहीं तो हमें ऐसा पीछे मिलेगा कि किसी न किसी वैज्ञानिक ने दूर जाकर के या अनुमान से उसका पता लगा लिया है ठीक है ना ऐसे ही हम अब ऋषिक ग्रंथों को जैसे पढ़ रहे हैं इस समय तो हो सकता है बहुत सी बातें ऋषि जो बता रहे हैं हमें उन्होंने वेदों से लेकर के और यहां पर लिखा और कुछ का उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान प्राप्त किया है ठीक है ना अब कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो उनके भी प्रत्यक्ष के न हो लेकिन वेदों में हैं? और उन्होंने यहां पर वर्णन कर दिया लेकिन जब वेदों तक पहुंचेंगे हम तो वेदों में क्योंकि परमात्मा को क्या कहा गया है सर्व सर्व नहीं इस इस परिप्रेक्ष्य में इसी विषय से जुड़ता हुआ कोई शब्द बताओ सर्व दृष्टा यहां दृष्टा आ रहा है ना बार बार प्रत्यक्ष करने वाला सब का प्रत्यक्ष करने वाला सर्व दृष्टा क्योंकि वहां तो अनुमान का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे परमात्मा के लिए परमात्मा अनुमान नहीं करता परमात्मा के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष होता है और वो जो है मूल वक्ता कहलाएगा अन्य जितने वक्ता है मूल नहीं वो सबसे मूल वक्ता है और वहां से कोई बात होती हुई हम तक आ रही है क्योंकि परमात्मा ने जब पहली बार सृष्टि के प्रारंभ में उन चार ऋषियों को ज्ञान दिया तो वो परमात्मा ने क्या किसी पुस्तक में खोल करके बताया था उनको पढ़ करके कि देखो चार ऋषियों मैं ये पुस्तक मेरे सामने है और मैं ये खोल करके पढ़ करके तुम्हें तो कुछ ज्ञान दे रहा हूं कैसा हुआ था क्योंकि वो मूल वक्ता है वो किसी और से नहीं जानेगा और हम किसी और से जानते हैं इसलिए हम सबका ज्ञान कहलाता है नैमित्तिक ज्ञान क्योंकि हम किसी न किसी निमित्त से उसको प्राप्त करते हैं लेकिन ईश्वर का ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान होता है वो नैमित्तिक ज्ञान नहीं होता तो सबसे मूल वक्ता वही कहलाता है तो यही अंत में वाक्य बोला व्यास जी ने क्योंकि ये शंका उठेगी कि हम तो फिर उसी की बात को प्रामाणिक मानेंगे जिसने या तो प्रत्यक्ष कर लिया हो या अनुमान से जान लिया हो लेकिन ये संभव ही नहीं है तो इसलिए आगे कहा कि मूल वक्तरीतु जो मूल वक्ता होता है वो मूल वक्ता परमात्मा वो तो है ही लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी जैसे मैंने अभी चंद्रमा का उदाहरण दिया था कि वहां यात्री गए थे तो वहां भी जिन्होंने प्रत्यक्ष किया है हु? वो मूल वक्ता ही कहलाएंगे उस विषय के कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है वह मूल वक्ता ही कहलाएगा उस विषय का मूल खोज करने वाला तो मूल वक्त ऋतु दृष्टानुमितार्थे अगर मूल वक्ता ने उस विषय का प्रत्यक्ष कर लिया हो या अनुमान से जान लिया हो उस अर्थ के लिए दृष्टानुमितार्थे तो वह आगम कैसा होगा निर्विप्लव वो निर्विप्लव होगा अर्थात प्रामाणिक होगा वो आगम से च्युत नहीं होगा आगम से गिरेगा नहीं वो और यदि कोई यूं ही बोल रहा है हमारे सामने वो उसका बोला हुआ वाक्य उसका जो अर्थ है वो उसका कोई मूल वक्ता है ही नहीं जैसे उसमें कथा आती है पंचतंत्र की है शायद कि वहां एक खरगोश है वो कोई पेड़ की डाली गिर गई थी जहां बैठा होगा अब पेड़ की डाली गिर गई तो डाली बड़ी थी नीचे गिरी अब हलचल मच गई वहां पर अब वो खरगोश वहां से भागा अब खरगोश खरगोश भागा तो अन्य जो जीव जंतु थे उन्होंने भी पूछा भाई कहा भागे जा रहे हो कि मैं इसलिए भाग रहा हूं कि प्रलय आ रही है प्रलय आ रही है प्रलय आ, आ चुकी है इसलिए मैं भाग रहा हूँ अब वो भी सब भागने लगे उसके पीछे पीछे और संख्या बढ़ती गई अब वहां कोई बुद्धिमान प्राणी बंदर को ले सकते हैं बंदर बैठा हुआ था तो बंदर ने पूछा भाई तुम लोग क्यों भाग रहे हो कि वो आगे वाला भाग रहा इसलिए भाग रहे हैं <laughs> आगे वाला भागा जा रहा है इसलिए हम भी भाग रहे हैं साथ साथ उसके <laughs> पता किसी को नहीं क्या हुआ है तब उसने फिर खोज करना प्रारंभ किया अब वो कहां पहुंचेगा खोज करते करते मूल के पास है <laughs> जिसने भागना प्रारम्भ किया था तो वहां उससे पूछा तो उसने कहा था कि पेड़ की शाखा गिर गई थी इसलिए सब भागे मैं समझा प्रलय आ गई है तो मूल वक्ता का कथन कि प्रलय आ गई है ये मिथ्या निकला इसलिए अब वो आगम प्रमाण नहीं कहलाएगा तो ऐसे ही हमारे समाज में ही बहुत सी बातें ऐसी फैल जाती हैं और उसको लोग स्वीकार करते चले जाते हैं कि भाई आप क्यों मान रहे हो उस मान्यता के लिए कितने को इतने सारे लोग मान रहे हैं तो इतनी सारे मूर्ख थोड़े ही है जब इतनी भीड़ इस मान्यता को लिए हुए है तो हम भी मानेंगे फिर क्योंकि ये सत्य ही होनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग मानने वाले हैं बहुमत बहुत चलता है आजकल लेकिन हो सकता है बहुमत होने पर भी वो मान्यता बिल्कुल ही मिथ्या हो इसलिए सिद्धांत यही है कि उसका मूल वक्ता जिसने भी उस मान्यता को प्रारंभ किया उसका प्रत्यक्ष किया हुआ या अनुमान किया हुआ होना चाहिए तभी वो प्रमाण के योग्य होता है नहीं तो नहीं होता कुछ पूछना है इस विषय में ये सूत्र हमारा प्रमाणों का ये जिसकी व्याख्या चल रही थी प्रमाण की व्याख्या हुई है केवल अभी कि के प्रमाण विकल्प प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ये जो पांच वृत्तियां थी उसके बाद प्रमाण की व्याख्या आई थी कि प्रत्यक्षानुमाना ग्रमाणा ने ये तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं और तीनों का जो है एक सामान्य परिचय ही हुआ है विशेष परिचय तो फिर न्याय दर्शन में होता है प्रमाणों का तो सामान्य परिचय इन्होंने दिया अब आगे दूसरी वृत्ति कौन सी आएगी प्रमाण के बाद कौन सी वृत्ति है दूसरी विपर्य तो विपर्य वृत्ति का सूत्र आ गया रहा है विपर्यो मिथ्या ज्ञानम आतद रूप प्रतिष्ठम विपर्य ये शब्द नहीं समझ में आएगा इसलिए उन्होंने स्वयं आगे खोल दिया मिथ्या ज्ञानम तो अर्थ स्पष्ट हो गया कि विपरिय किसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान के लिए मिथ्या ज्ञान अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझना इसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं इसलिए मिथ्या ज्ञान को भी खोलने के लिए एक शब्द और दिया सूत्र में अतद्रूप प्रतिष्ठम अतद रूप प्रतिष्ठम में इसको शब्द को समझने के लिए पहले अ को हटा दो इसमें से तो क्या रह गया तद्रूप प्रतिष्ठम अब तदरूप प्रतिष्ठम में से प्रतिष्ठम को हटा दो क्या रह गया तद्रूप तद किसी शब्द को समझने की यही शैली होती है उसके टुकड़े करते जाओ फिर एक एक टुकड़े को समझो हमारे सामने आ गया तद्रूप अब तद्रूप का अर्थ होता है तस्य तद रूपम तद्रूपम उसका रूप जिस वस्तु के विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका अपना स्वरूप अर्थात उसकी वास्तविकता उसे कहेंगे तद्रूप और जो ज्ञान हमारा उत्पन्न हुआ है, है? हमने किसी पदार्थ को जैसा माना है वह ज्ञान तद रूप में प्रतिष्ठित हो अर्थात जिस वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस वस्तु का जो अपना स्वरूप है वह स्वरूप की प्रतिष्ठा उस ज्ञान में हमारे ज्ञान में होनी चाहिए तो इसका अर्थ सीधा हो जाएगा यथार्थ ज्ञान हमें हुआ है अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही हमारे ज्ञान में आ चुका है तो ऐसे ज्ञान को कहेंगे तदरूप प्रतिष्ठम अब इसको उल्टा कर दो कि हमारे ज्ञान में उस वस्तु के बारे में जो जानकारी आई है वो जानकारी ऐसी आई है कि जो जानकारी उस वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं अर्थात उस वस्तु का वो स्वरूप है ही नहीं ठीक है ना उसे कहेंगे अतदरूप प्रतिष्ठम और वही है मिथ्याज्ञान, वही है विपर्य तो विपर्यो मिथ्याज्ञानम ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम इनकी व्याख्या स्वयं आगे आ रही हैं और अब यहां ये विचार करना है कि इसको हम प्रमाणों के अंतर्गत क्या नहीं ले सकते क्योंकि प्रमाण वृत्ति की व्याख्या पीछे आ चुकी और इसको द्वितीय दु, वृत्ति दूसरी वृत्ति के नाम से कहा जा रहा है विपर्य तो प्रमाण में इसको क्यों नहीं ले पाएंगे क्योंकि जिसको हम जान रहे हैं उसका जानने का कार्य हम किसी इंद्रिय से ही कर रहे हैं छू करके जानना देख करके जानना सुन करके जानना चख करके जानना जानना ऐसे ही होता है किसी पदार्थ के विषय में तो जब इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं हम तो, तो प्रमाण वृत्ति में आना चाहिए हैं इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कोटि में आता है तो इस तरह से प्रमाण कोटि में क्या इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते तो आगे उत्तर दे रहे हैं कि कस्मान न प्रमाणम पहले प्रश्न उठाया कि आपने इसको प्रमाणों के अंतर्गत ही क्यों नहीं ले लिया विपर्य के लिए इसको अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी प्रमाण क्यों नहीं है ये क्योंकि यहां भी हम ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं किसी न किसी साधन से तो उत्तर दिया उदाहरण के लिए जैसे ले लो कि जैसे मृग मरीचिका सुना है नहीं तो मृग मरीचिका में क्या होता है किसे कहते हैं मृग मरीचिका मृग रहता है पानी की तलाश में हां ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में जब ग्रीष्म गर्मी अधिक होती है सूर्य तप रहा होता है तो उसकी ऊषमा का संपर्क पृथ्वी से होता है और पृथ्वी में से ऊष्मा की किरणें निकलने लगती हैं अब वो किरणें जब निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जल की धाराएं बह रही हों और मृग प्यासा उसको जल समझ रहा होता है वो भागता है जल को प्राप्त करने के लिए और जितना जितना आगे भागता जाता है उतना ही उसको जल और दूर दिखाई देता है फिर क्योंकि जहां पहुंच गया वहां जल है ही नहीं और ऐसे ही बेचारा तड़पता रहता है हम यूँ भी समझ सकते हैं जैसे कोहरा देखा है आप लोगों ने कोहरा जब पड़ता है तो कोहरे में हमें थोड़ी दूर का दिखाई देता है और उसके आगे क्या लगता है कोहरा है यही तो लगता है मान लो हम दस मीटर का हिस्सा ले लें अब दस मीटर तक तो हमें साफ दिखाई दे रहा है उसके आगे कोहरा दिखाई दे रहा है तो क्या होना चाहिए अब कि दस मीटर आगे हम जब चले जाएंगे तो वहां कोहरा मिलना चाहिए कि नहीं अब क्या होता है फिर और दस मीटर आगे हो जाता है वो जो हमारा देखने का हिस्सा है क्षेत्र वो उतना ही रहता है ने? और हमें लगता है कि आगे कोहरा है तो ऐसे ही मृगमरीचिका में भी तो जो हमें ज्ञान हो रहा है और उस ज्ञान की हमने परीक्षा की और परीक्षा करने के बाद वहां वह वस्तु उपलब्ध नहीं हुई तो ये वहां जाकर के हमने जब परीक्षा की है तो उस अवस्था में वो प्रमाण हमारा निरस्त हो गया पहले वाला जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था वो खत्म हो गया वो अब नहीं है तो इसलिए यदि हम इस विपर्य ज्ञान को मिथ्या ज्ञान को प्रमाण कोटि में ले लें तो वह प्रमाण फिर खंडित नहीं होना चाहिए लेकिन यहां क्या होता है कि जब उस पदार्थ का हमें वास्तविक पता लगता है तो पीछे का ज्ञान हमारा खंडित हो जाता है और प्रमाण उसे कहते हैं जो कभी भी खंडित, खंडित ना हो इसलिए इसको प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते विपर्य को है मिथ्या ज्ञान प्रमाण कोटि में नहीं आएगा तो उसने ही उत्तर दिया है आगे यतः प्रमाणे न बाध्य थे क्योंकि वह प्रमाणों के द्वारा बाधित हो जाता है खंडित हो जाता है जब हम उसके विषय विशे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो प्रमाण नहीं रहता वो प्रश्न उठा कि प्रमाणों के द्वारा वो बाधित क्यों हो जाता है तो उत्तर दिया भूतार्थ विषयत्वाद ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रमाणों की विशेषता बता रहा है ये शब्द कि प्रमाण से मिथ्या ज्ञान जो हमें हुआ था वो खंडित कैसे होता है तो उत्तर दिया भूतार्थ विषयत् प्रमाण हमेशा भूतार्थ विषयक होता है भूतार्थ विषय कहते हैं भूत माने जैसा है क्या अर्थ यानी जैसा अर्थ है उस विषय वाला होता है प्रमाण तो क्या शब्दार्थ बनना यथार्थ विषय वाला यानी प्रमाण हमेशा यथार्थ विषय वाला होता है प्रमाण से कभी मिथ्या ज्ञान नहीं होता अगर मिथ्या ज्ञान हुआ है तो प्रमाण प्रमाण कोटि में नहीं आएगा इसलिए विपर्य को प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य प्रमाण के भूतार्थ विषय होने से यथार्थ विषय वाला होने से उसी को और खोला है आगे तत्र प्रमाणेन न बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम अप्रमाण जो प्रमाण कोर्टी में नहीं आ रहा है उसकी बाधना उसका खंडन प्रमाण के द्वारा देखा जाता है उदाहरण बृंग मरीचिका का हमने ले ही लिया और संदिग्ध स्थलों में भी हम बहुत से स्थानों पर ऐसा इसका प्रयोग करके देख सकते हैं भाई प्रकाश कम है कुछ कुछ अंधकार हो गया है अब सामने से कोई आ रहा है तो हम नहीं पहचान पाते है? कौन आ रहा है या कोई खड़ा है दूर तो हम समझते हैं पता नहीं मनुष्य खड़ा है ये या कोई वृक्ष का टूटा हुआ हिस्सा जिसको ठूठ बोल देते हैं वो खड़ा है तो संदेह हो रहा है कि नहीं अब वहां यदि हम निश्चय कर लें कि ऐसा ही है ये तो फिर वो निश्चय हमारा जब वहां जाएंगे और वहां बदल गया जा करके निश्चय है वो हैं हम जब प्रमाण से उसको समझ लेंगे ठीक प्रकार से तो पीछे वाला ज्ञान हमारा खंडित हो जाएगा तो ऐसे ज्ञानों को प्रमाण कोटि में नहीं लेते <coughs> तो प्रमाणे बाधनम अप्रमाणस दृष्टम उदाहरण दे रहे हैं अब कि तद्यथा द्विचंद्र दर्शनम दो चंद्रमाओं का दिखाई देना सद विषय न एक चंद्र दर्शन न बाध्यते किसी को दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं होता है नहीं ऐसा कभी कभी हम एलोपैथी की दवाएं अधिक लेने लगते हैं तो इसका प्रभाव नेत्रों पर पड़ता है और दो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं नेत्र में ये विकृति आती है हर वस्तु दो दो दिखाई देने लगती है अब वो उसको तो दो ही दिखाई दे रही है तो क्या कहे वो कि दो चंद्रमा है ऐसा बोले क्योंकि प्रमाण है ये तो नेत्र का हमने प्रयोग किया है अब नेत्र का प्रयोग किया है तो नेत्र से जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण में आ गया और प्रमाण होता है यथार्थ ज्ञान कराने वाला तो इसे ज्ञान को यथार्थ माना जाए तो इनका नहीं क्यों क्योंकि एक चंद्र दर्शन से वह उसका दो चंद्र का दिखाई देना वो खंडित हो जाएगा जब उसके नेत्र की विकृति समाप्त हो जाएगी नेत्र की बीमारी दूर हो जाएगी तो उसको वही चंद्रमा जो दो दो दिखाई दे रहा था अब एक दिखाई देगा तो पीछे का ज्ञान हो गया खंडित नहीं तो इसलिए वो पहले वाला प्रमाण नहीं था और आपको किसी को देखना है दो दो वस्तु तो बहुत सरल तरीका है ऐसे नेत्र के नीचे ऐसे उंगली रखो है और सामने ऐसे उंगली कर लो अपनी और ऐसे दबाव थोड़ा नेत्र के लिए देखो दुंगलियां हो जाएंगी जरा देर में तो, तो ये अच्छा उदाहरण है तुम्हारे लिए ये, है ना ये उदाहरण अच्छा है फिर तो, लेकिन वो ज्ञान यथार्थ से नहीं है क्योंकि वह एक एकत्व तो की जब अनुभूति होती है मैं उस पदार्थ में तो वहां पर वह पीछे वाला ज्ञान खंडित हो जाता है तो द्विचंद्र दर्शनम सद विषय एक चंद्र दर्शन न बाध्य दो चंद्रमाओं का दिखाई देना वो वास्तविक एक चंद्र दर्शन से बाधित हो जाता है इसलिए इसको विपर्य को अलग माना गया है और प्रमाण कोटि में इसको नहीं ले पाएंगे और इसको मिथ्याज्ञान शब्द से भी कहा ही था और इसका एक शब्द और भी आता है जिसे कहते हैं हम अविद्या अविद्या भी इसी का नाम है और अविद्या के पांच भेद इस शास्त्र में आएंगे आगे कौन कौन से अविद्या अस्मिता राग तो पांच के न्यामि ऐसे के ऐसे करके अविद्या अस्मिता राग किसके भेद पूछे मैंने अविद्या, अविद्या, अविद्या के उसमें अविद्या मत बोलो अविद्या के पांच भेद बताओ अविद्या के अविद्या के पांच भेद कौन कौन से ना ये ये इस, इस शास्त्र में कहा है इस शास्त्र में बताओ तो देखो अविद्या के भेदों में स्वयं अविद्या एक भेद है वो भी आ रहा है उसमें क्यों ऐसा हो जाता है मैंने पीछे ही बताया था एक बार कि जब हम गणना करते हैं कुछ पदार्थों की और उसमें एक पदार्थ प्रधान हो उसमें मुख्य हो तो, उसी का नाम तो उसके नाम से सबका नाम पड़ जाता है उदाहरण क्या दिया था मैंने उस समय पीछे प्राण। प्राण प्राण प्राण अब हम कितने कितने होते हैं हैं? मुख्य है? पांच कौन-कौन से? लेकिन तो फिर बोल दिया हमने। हमने प्राण को फिर बोल दिया? क्योंकि इन पांचों में प्राण मुख्य है तो मुख्य के नाम से पांचों का नाम पड़ गया ऐसे ही यहाँ पर अविद्या सबसे मुख्य है तो उन पांचों का नाम भी जो भेद है उसके उनमें भी एक स्वयं अविद्या के रूप में आ रहा है और मुख्य होने से सबको अविद्या से कह देते हैं तो ये जो है जिसकी व्याख्या कर रहे हैं ये जिसको मिथ्या ज्ञान कहा गया जिसको अतद्रूप प्रतिष्ठ कहा गया तो ये अविद्या ही है इसलिए स्वयं आगे व्याख्या कर रहे हैं व्यास जी कि सा इम वह यह अब वह यही अविद्या जिसको अभी विपर्य कहा गया था कि सा इम पंच पर्वा भवती अविद्या ये विपर्य नामक अविद्या ये पांच पर्व वाली होती है इसके पांच भाग हैं पर्व का अर्थ भाग वो कौन कौन से हैं स्वयं बता दिए अविद्या अस्मिता अविद्यास्मिता आदि निवेशा क्लेशा इति सूत्र ही पूरा बोल दिया है तो यह सूत्र आगे आने वाला है और वहां इसके पांच भेद बताए हैं और ये जो शब्द है ये तो है इनके पतंजलि के अविद्या अस्मिता रागद्वेश पांच शब्द लेकिन अन्य शास्त्रों में कुछ इनसे भिन्न शब्द भी मिलते हैं वो व्यास की भाषा में आगे आएंगे और यहां भी गिना दिए हैं इन्होंने अर्थात इन्हीं को क्रम से अन्य पांच शब्दों से भी कहा गया है तो आगे बोल रहे हैं कि एत एवं अर्थात यही पांच भेद स्व संज्ञा भी अपने अपने भिन्न नामों से है तमो मोहो महामोह तामिस्ट्रह अंध इति इसमें जो पहला है कौन सा भेद है अविद्या का पहला भेद स्वयं अविद्या उसको कहा गया है तम शब्द से तमस हम्म तमस कहते हैं ना अंधकार के लिए अविद्या का भी नाम तमस है हम लोग मंत्र बोलते हैं वेदाह मेतम बोलो आगे आगे पूरा करो वेदाह मेतम पुरुषम महांतम किसी को नहीं याद है ये तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है वेदाह में पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह परस्ताद परमात्मा की विशेषताएं बताई जा रही हैं इस मंत्र में कि वो कैसा है तो आगे कहा कि तमसह परस्ताद तमस से वो परे है तो क्या है तमस का अर्थ वहां पर अविद्या अविद्या से वह परे है अर्थात परमात्मा के अंदर अविद्या नहीं होती कभी क्योंकि हर वस्तु के साथ उसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से है तो अविद्या आ ही नहीं सकती अविद्या उन विषयों में होती है जो विषय हमसे दूर हैं, उनके विषय में भ्रांतियां हो जाएंगी हमें लेकिन परमात्मा से क्या दूर है वो सर्वव्यापक है सर्वदेशी है इसलिए उसके अंदर विद्या कभी नहीं होती उसके हर उसके ज्ञान में हर वस्तु का यथार्थ स्वरूप ही है तो तमसह परस्ता तो प्रथम अविद्या के भेद को तमस शब्द से कहा गया है अन्य शास्त्र में और अस्मिता के लिए कहा गया है मोह शब्द से और राग के लिए महामोह और द्वेष के लिए तामिस्र और अभिनिवेश जो क्लेश है उसके लिए अंध तामिस्र ये शब्द आते हैं तमो मोह महामोह तामिस्र और अंध तामिस्र इति ये अलग इसके पांच नाम ये भी मिलते हैं और इनको क्लेश भी कहते हैं इन पांचों को जैसे अविद्या शब्द से कहा गया कि अविद्या के भेद हैं ये और इनी का ना, इनका नाम क्लेश भी है क्योंकि ये दुख को उत्पन्न करने वाले हैं ये पांचों दुख को क्लेश को उत्पन्न करने वाले हैं इसलिए क्लेश हैं ये और क्लेश है दुख उत्पन्न करने वाले हैं तो ये चित्त के मल भी कहे जाते हैं चित्त के मल चित्त की गंदगी चित्त इनसे हमारा गंदा होता है यदि हमारे चित्त में इन पांचों भेदों में से कोई भी है तो हमारा चित्र गंदा कहलाएगा तो आगे वाक्य क्या बोला कि एते अर्थात इन पांच के विषय में चित्तमल प्रसंग जहां चित्त के मलों का प्रसंग आएगा है? जब चित्त के मलों का प्रकरण आगे इसी शास्त्र में आएगा तो वहां पर ये अभिधास्यंते वहां इनका वर्णन किया जाएगा अर्थात चित्त के मल इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ये। अब जो हमने कहा था कि पीछे के चित्त की वृत्तियों को रोकना योग होता है तो चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है और वृत्तियां हैं पांच प्रकार की और पांच प्रकार की वृत्तियों में प्रमाण को मल नहीं कहा गया या कहा पीछे विपर्य को यहां मल कहा जा रहा है जो कि अविद्या के रूप में है और आगे तीन वृत्तियां और भी आएंगी कौन कौन सी विकल्प निद्रा और स्मृति विकल्प को भी मल नहीं कहा जाएगा निद्रा भी मल नहीं है स्मृति भी मल नहीं है है ना तो वहां जो चित्त चित्तवृत्ति के रोकने की बात आती है वो कौन सी वृत्ति रोकना मुख्य रूप से है विपर्य वाली यह सबसे भयंकर वृत्ति है क्योंकि इसमें सारी अविद्या घुसी हुई है और अन्य वृत्तियां वो ठीक है क्लिष्ट अक्लिष्ट तो सभी बन जाएंगी सभी प्रकार की वृत्तियां लेकिन ये जो विपर्य वृत्ति है ये बहुत बाधा डालने वाली है क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और वहां हम मिथ्या ज्ञान से विपर्य के ज्ञान से ग्रस्त रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अन्य वृत्तियां जैसे प्रमाण वृत्ति है यथार्थ ज्ञान कराती है हमें तो वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करेगी लेकिन विपर्य वृत्ति आगे बढ़ने में सहायता नहीं करती लेकिन पीछे ये भी कहा था कि ये पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट, अक्लिष्ट भी होती है इसका अर्थ विपर्य भी अक्लिष्ट होनी चाहिए विपर्य भी अक्लिष्ट, अक्लिष्ट होनी चाहिए तो ये भी ऐसा आपको मिल जाएगा उदाहरण हम उदाहरण महर्षि ध्यानंद का ले लेते हैं कि उन्होंने जब अपनी बहन की मृत्यु और अपने चाचा जी की मृत्यु देखी हैं दोनों मृत्यु उनके सामने हुई तो वो बहुत ही स्तब्ध रह गए उस घटना को देख करके उनके चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ा और क्या सोचा उन्होंने उस समय कि जैसे ये नष्ट हो गए मैं भी नष्ट हो जाऊंगा मैं भी कभी ऐसे ही मर जाऊंगा अब ये जो उनको ज्ञान हो रहा है उस काल में उस प्रत्यक्ष घटना को देख करके ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है मिथ्या भी कहा गया यथार्थ भी कहा गया तो कौन सा है ये, ये उनको ज्ञान क्या हुआ कि मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा मेरा भी ऐसे ही सर्वनाश हो जाएगा मेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अब आ गया समझ में ये कैसा ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान ही है क्योंकि जीवात्मा तो नष्ट होता ही नहीं कभी और वहां जो वो समझ रहे थे क्योंकि बच्चे थे अभी इतनी ऐसी अवस्था नहीं आई थी क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं हम तो इतने बड़े बडे हो गए फिर भी अपने शरीर इंद्रिया सारा सब कुछ मिलाकर के हम क्या कहते हैं मैं ये हूं मैं का स्वरूप क्या माने बैठे हैं शरीर, शरीर सहित तो वही उन्होंने माना हुआ था उस काल में उन्होंने तो सोचा कि ये तो ये सामने पड़े हैं ये तो ना बोल रहे हैं ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं कुछ भी नहीं कोई संपर्क ही नहीं रहेगा इनसे अब तो है इनकी अंत्येष्टि होने वाली है और यही मेरा भी हाल होगा आगे चल करके क्या करना चाहिए तो व्याकुल हो गई वो लेकिन ये व्याकुलता उनके अंदर यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई या मिथ्या ज्ञान से हुई अब यहां मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न उस ज्ञान को लेकर के और उस व्याकुलता को दूर करने के लिए वो प्रयास में लग गए अब जब प्रयास में लग गए तो वो उनके लिए अच्छी बनी कल्याण के लिए बनी कल्याण का रास्ता उन्होंने पकड़ा और उस मृत्यु को दूर करने के लिए मृत्यु की खोज में निकल पड़े लेकिन ये जो निकलना हुआ वो मिथ्या ज्ञान से ही हुआ था इस तरह से वही मिथ्या ज्ञान उनको अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में सिद्ध हो गया है? वो अक्लिष्टता की ओर बढ़ने लगे तो कई घटनाएं इस समाज में हो जाती हैं कि जहां हम मिथ्या ज्ञान वाले ही होते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे लिए लाभदायक बन जाता है और मान लो कोई परमात्मा को साकार मान रहा है एक देशी मान रहा है लेकिन साथ में यह भी है कि वो नियंत्रता है सर्वनियंता है कर्म फल देने वाला है बहुत सी बातें इस तरह की मान रहा है वो और इसी को मानकर के वो आगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे ये ठीक है कि वर्तमान की जो उसकी मान्यता है यथार्थ ज्ञान होगा तो वो नष्ट हो जाएगी वो खंडित हो जाएगी जो मिथ्या ज्ञान है समाप्त हो जाएगा लेकिन वहां प्रारंभ में वो उसी ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ने लगा तो ऐसी अनेक घटनाएं है होती हैं लेकिन प्रमाण अन्य जो वृत्तियां हैं हमारी मुख्य करके इनमें सबसे प्रमाण होती है क्योंकि निद्रा में तो कोई विशेष ज्ञान होने वाला है नहीं हमें जिससे हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत सो सो करके बढ़ जाते हैं आगे सो सो करके फिर तो और अधिक सोया जाए और अधिक सोया जाए जो कितनी उन्नति हो जाएगी है ऐसे ही विकल्प वृत्ति वो भी हमें विशेष लाभ पहुंचाने वाली नहीं है इसमें सबसे मुख्य क्या है कौन सी वृत्ति प्रमाण वृत्ति और इसीलिए पूरा शास्त्र खड़ा है इस एक प्रमाण वृत्ति की व्याख्या करने के लिए कौन सा शास्त्र न्याय दर्शन पूरा प्रमाण की ही व्याख्या करने वाला है उसमें पहला ही शब्द है प्रमाण पहले सूत्र का पहला शब्द प्रमाण तो प्रमाण वृत्ति सबसे मुख्य है और इसीलिए उस पर बहुत चर्चाएं की गई हैं क्योंकि उन प्रमाणों से ही हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं मिथ्या ज्ञान से दूर हो पाते हैं भाई जिसने मृग मरीचिका में जल को समझ लिया था आप लोगों ने घटना सुनी होगी उसकी अर्जुन की नहीं, नहीं इसकी दुर्योधन की वहा पांडवों ने महल बनवाया था ना एक पांडवों ने कैसा महल नहीं। बनवाया नहीं। कि वहां पर कोई वस्तु है और नहीं नहीं है नहीं दिखाई दे रही है और नहीं दिखाई दे रही है फिर भी है क्योंकि वहां जब वो आगे बढ़ता है दुशा, दुर्योधन था ना कौन हाँ, था वो तो दुर्योधन उसमें घुसने लगा अब वहां उसको क्या दिखाई, दिखाई दिया कि जल है आगे एक द्वार का उदाहरण देते हैं कि दरवाजा था वहां पर आगे और दरवाजा उसको दिखाई नहीं दिया वो इस तरह से उसका रासायनिक लेप किया गया कि दरवाजा उसको नहीं दिखाई दिया वो आगे बड़ा टकरा गया उससे अब देखे आगे है तो कुछ नहीं भी टकरा गया मैं और ऐसे ही जल वहां पर उसको दिखाई दिया अब जल जैसा लगा लेकिन जल वहां पर था नहीं अब जल नहीं था और उसको लग रहा है कि जल यहां पर है तो उसने वस्त्र अपने ऊपर को किए थोड़ा जब उसने वस्त्र ऊपर को किए तो और लोग उस पर हंसने लगे कि देखो यहां जल भी नहीं है फिर भी वस्त्र अपने ऊपर को कर रहा है तो ये उसका ज्ञान कैसा था उस समय मिथ्या ज्ञान क्योंकि यहां पर आके खंडित हो गया वो जब वो आगे बढ़ा और जब जल नहीं मिला और वस्त्र उसने ऊपर कर रखे थे तो पीछे का ज्ञान उसका खंडित हो गया अब वो और आगे बढ़ा अब और आगे बढ़ा तो आगे भी उसको जल जैसा लगा कि जल है अब जल है जब ऐसा लगा तो उसने कहा कि जैसे पीछे जल होते हुए भी जल नहीं था और मैंने यूं ही धोखे से अपने कपड़े ऊपर को कर लिए थे ऐसे ही आगे भी धोखा ही है ये ये वास्तव में जल नहीं है इसलिए मैं अपने वस्त्र ऊपर अब नहीं करूंगा और वहां जब आगे बढ़ा तो वो जल ही था वो भीग गया उसमें अब फिर लोग हंसने लगे <laughs> अब उसको फिर शर्मिंदगी हुई वो फिर और आगे बढ़ा आगे बढ़ा फिर वैसी ही स्थिति आई अब क्या समझेगा वो अब बताओ क्या ज्ञान होगा उसका देखो पहला पहली बार ज्ञान हुआ उसको निश्चय था ये ठीक है कि बाद में मिथ्या निकला वो निश्चय था ना? और फिर आगे बढ़ा तब भी उसको निश्चय ही था क्योंकि पीछे भोग चुका है ना वो पीछे जल नहीं था तो आगे जो जल था वहां भी उसको निश्चय हुआ कि जल नहीं है और फिर भी जल निकला अब तीसरी स्थिति में ज्ञान कैसा होगा उसका अब संदेह होगा दो बार निश्चय था और तीसरी बार जाएगा संदे। संदे हो जाएगा संदेह संदेह क्यों होगा वो कहेगा कि कहीं कहीं जल होता हुआ भी नहीं दिखता कहीं कहीं जल नहीं है तब भी दिख जाता है तो ये दो बातें सामने आ गई नहीं आ गई अब वो क्या करेगा वो कपड़े ऊपर करे या ना करे वहां उसको समस्या हो जाएगी तो इस प्रकार के बहुत से ज्ञान हमारे जीवन में होते रहते हैं और मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त हो जाते हैं कहीं पकड़ में आती हैं बातें कहीं नहीं आती अगर पकड़ में नहीं आएगी तो हम उस पर चलते रहेंगे सारा जीवन निकाल देंगे उसी मान्यता पर तो इसलिए प्रमाण शास्त्र बहुत आवश्यक है।, है ये प्रमाण हमारे लिए बहुत सहायता करते हैं यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इसलिए इन वृत्तियों पर आ, ये विपर्य वृत्ति हो गई और विपर्य को मिथ्या ज्ञान के रूप में लिया गया है और ये सबसे घातक वृत्ति होती है इसलिए ये जो शास्त्र है हमारा योग दर्शन है ये अविद्या को दूर करने पर ही केंद्रित है कि ये हमारी अविद्या ये विपरीय दूर कैसे हो किन किन उपायों से हम इससे बच सकते हैं ये शास्त्र इसी पर केंद्रित रहेगा आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं प्रणव ध्वनि